कौन से दिन अच्छे बुन्देल खंड के एक शहर में एक सेट रहता था, वो बहुत मालदार था, उसकी कई हवेलियां थी, जमीन जायदाद थी, उसके घर में हुन बरस रहा था, सेट के चार बेटे थे, चारों खुबसूरत, सजीले जवान अक्लमंद और दाना जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने दूरंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए अपनी बहू से एक सवाल पूछा बहू जी पिताजी यह बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं बहू ने जवाब दिया <laughs> पिताजी गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं उस वक्त ना सर्दी की परेशानी रहती है और ना बरसात की कीचड़ हम्म दिन खस की टट्टी में कट जाता है रात को बाहर सो सकते हैं हम्म बहुत अच्छा यह कह कहकर नगर सेठ खामोश हो गया लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई, तो उसने नई बहु के सामने भी वो ही सवाल रखा। उसने जवाब दिया, पिता जी, दिन तो बरसात के अच्छे होते हैं, हर तरफ हर्याली ही हर्याली होती है, और सावन में, झूले डाल कर झूलने का तो मजा ही निराला होता है चढ़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर दिल बाग बाग हो जाता है <laughs> अच्छा सेठ उसकी यह बात सुनकर खामोश हो गया लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसने अपनी उस बहू से भी यही सवाल किया उसने कहा पिताजी हम दिन तो सर्दी के भले होते हैं हम सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहनकर जहां जी चाहे घूमू फिरू मीठी-मीठी धूप के मजे लूटो और रात को नरम बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर सोया जा सकता है इसलिए सर्दी के दिन बहुत अच्छे होते हैं नगर सेठ बहू की बात सुनकर चुप हो गया चंद माह बाद जब चौथे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो सेठ ने यही सवाल छोटी बहू से भी किया उसने बड़े इंकार से जवाब दिया पिताजी दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाएं <laughs> बहुत अच्छा बेटी चौथी बहू का जवाब सुनकर नगर सेठ का चेहरा खिल उठा तकदीर का खेल भी अजब होता है कहीं धूप तो कहीं छांव कहीं غربत तो कहीं तवंगरी कि तारे आजमाइश के दिन भी आ गए न जाने किस बात पर राजा का मिजाज बरहम हुआ और वो सेठ से बदजन हो गया राजा ने उसे शहर छोड़ने का हुक्म दिया नगर सेठ जिस हालत में हो उसे और उसके सारे खानदान को देश बदर कर दिया जाए हाकिम ने जाकर नगर सेठ को राजा का हुक्म सुना दिया सब की तलाशी ली गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म न था तीन कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें शहर से निकल जाना था जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहू सामने आई उसके हाथ में हांडी थी उसमें 1 किलो के करीब गूंथा हुआ आटा रखा था जब सिपाही ने उससे हांडी छीनना चाही तो उसने कहा श्रीमान जी मैं सबसे छोटी बहू हूं सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी बाकी सब खा चुके हैं कृपा करके या तो पहले मुझे खाना पकाकर खा लेने दीजिए या फिर यह आटा मुझे साथ ले जाने दीजिए राजा का हुक्म था कि उन्हें फौरन शहर बदर कर दिया जाए लिहाजा सिपाही ने बहू को आटे की हांडी ले जाने की इजाजत दे दी नगर सेठ अपने खानदान के साथ एक काफिले की शक्ल में आगे बढ़ने लगा यह कारवां एक मकाम से दूसरे मकाम पर कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा रास्ते में वो एक जगह सुस्तानी बैठ गए उस वक्त तो बहुत तेज थी और लू के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे थे परेशानी के आलम में बड़ी बहू के मुंह से अचानक निकल आया उफ हाय कितनी गर्मी है जिस्म भुना जा रहा है उफ हाय कितनी गर्मी है जिस में भुना जा रहा है सेठ ने बहू की बात सुनकर कहा तो क्या हुआ खस की टट्टी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले बहू झटकर खामोश हो गई चंद रोज बाद बरसात का मौसम आ गया बादल घिर आए हवा चली और उसके साथ ही पानी बरसने लगा. थोड़ी देर में ऐसी मूसला धार जड़ी लगी कि सब लोग पना लेने भागे. दूसरी बहु उसी जंगल बेयावान में एक छूटी सी छोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई. सेट से न रहा गया. उसने उसके जानेब रुख करके आहिस्ता से कहा, बहू, जी, आज तो बरसात में जूले डाल कर जूलने में मला आ जाएगा. दूसरी बहू छेब सी गई, रात हुई, पानी थम गया, लेकिन जंगल के खुले माहौल की वज़े से सर्दी बढ़ गई. सब के दांत बचने लगे तीसरी बहू भी मारे सर्दी के ठिठुरि जा रही थी उसे ठिठुरते देखकर सेठ ने तीर छोड़ा बहू घबराती क्यों हो नर्म बिस्तर में जाकर लिहाफ ओढ़कर सो क्यों नहीं लेती <laughs> बहू यह सुनकर मारे शर्म के जमीन में गड़ गई छोटी बहु ने कंडे जलाए और साथ लाए आटे की रोटियां सेख कर सब को दी सब ने दो दो रोटियां खा कर पेट भर लिया वो आटे में एक लाल भी चुपा कर लाई थी उसने उसे अपने शौहर को दिया फिर यूं कहा करीबी गांव में इसे बेचकर कुछ रुपए ले आओ और साथ ही घर का जरूरी सामान भी खरीद लाना ठीक उसका शौहर गांव में साहूकार के पास गया और लाल बेच दिया जरूरी सामान लेकर आ गया दूसरे दिन वो एक और शहर में पहुंचे वो एक मंदिर में जाकर ठहरे सेठ ने उन रुपयों से तिजारत शुरू की आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार फैला दिया और चारों लड़के भी सख़्त मेहनत मशक्कत करने लगे आखिर चंद बरस बाद उसने वहां अपनी हवेली बना ली और देखते ही देखते वो उस शहर का भी बड़ा सेठ बन गया मगर यह शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था राजा को जब उसका इल्म हुआ तो वो उसकी हवेली के गिरध चक्कर लगाने आया उसने वहां कान लगाकर सुना सेठ का बड़ा लड़का कह रहा था मेरे लिए पान बनाकर लाओ जी इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है चूना नहीं है बहू ने जवाब दिया तो क्या हुआ मेरे कान की बाली में एक पक्का मोती है उसको जलाकर मेरे लिए पान लगा दो जी लड़के ने कहा यह कैसे हुआ यह आन की आन में इतना मालदार और खुशहाल हो गया राजा ने सोचा अलस सुबह राजा ने सेठ को पकड़वाकर बुलवाया और पूछा बताओ बड़ा कौन है हम या तुम सेठ ने हाथ जोड़कर कहा <laughs> बड़े तो आप ही हैं महाराज कहा आप और कहा मैं एक मामूली सा सेठ साफ-साफ जवाब दो वरना तुम्हारे खानदान को बहू बेटियों समेत जेल की हवा खानी पड़ेगी राजा ने डांटकर कहा जैसा हुक्म सरकार कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा सेठ ने जवाब दिया सेठ ने घर आकर सारा किस्सा सुनाया तो छोटी बहू ने कहा पिताजी आप महाराज से कहलवा दें कि इस छोटे से सवाल का जवाब मेरी छोटी बहू देगी वो इसके लिए रणवास भरवाएं और लिवाने के लिए पालकी भेजें राजा ने वही सब कुछ किया जब लोग दरबार में पहुंच गए तो राजा ने पूछा बड़ा कौन है हम या तुम्हारे ससुर छोटी बहू ने जवाब दिया बड़े आप ही हैं महाराज हम बड़े कैसे हो सकते हैं आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं हम सबको देश बदर कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और मेहनत से हम फिर खुशहाल हो जाएं तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं राजा टोकते हुए कहा ओ, बड़ा वो क्यों नहीं जो पक्का मोती जलाकर उसकी राख से पान खाना चाहता था ये तो सब वक्त की बात है महाराज छोटी बहू जवाब दिया हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते हैं ये जवाब सुनकर राजा की आँखे खुल गई हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम समझ गए उन्होंने फॉरण सेट की जब्त शुदा सारी जायदात लोटा दी उसे Sheher mein ba izzat wapas bula